नमस्कार मेरा नाम प्रिया विश्वकर्मा है और आज मैं आपके समुख एक नैतिक शिक्षा कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है अहंकारी शेरनी एक जंगल था जिसमें एक शेर और शेरनी रहती थी वह जंगल का राजा और शेरनी उस जंगल की रानी थी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे उन दोनों के दो बच्चे भी थे परंतु दोनों का स्वभाव भिन्न था शेर एकदम विनम्र था जंगल में हर कोई शेर का बहुत सम्मान करता था अगर जंगल में कोई भी लड़ाई हो जाए तो शेर उनका समाधान निकालता दूसरी तरफ शेरनी ऐसी नहीं थी उसको अपनी ताकत बहुत अभिमान था वह उस जंगल में हर किसी को अपने से छोटा मानती थी वह अपने बच्चों को भी जंगल में किसी प्राणी या जानवर के साथ खेल नहीं देती थी वह जंगल में जाती तो किसी से सीधे बात नहीं करती थी बल्कि मुँह दूसरी तरफ करके उसे नीचा बताकर निकल जाती थी जब उनके बच्चे किसी जानवर के साथ खेलते तो अपने बच्चों को डांटती और कहती कि बच्चों मैंने मना किया है ना कि जंगल में किसी जानवर के साथ मत खेलो उनकी तुम्हारे साथ खेलने की औकात नहीं, नहीं है या तुम्हारे तर्क नहीं है सुनकर बच्चे और जानवर दुखी हो ఈ సున బ బచే ఓ జర దుఖీతే ది మర బే ద దోనో కా రే తి జరిలా సాప బ మారినీ ఇరాదే ఆయా ధీరే ధీరే బా బ మారేమే కు పతా నీ చలాతడనే ఉన్న సో మార్ డా బీ పేర్నీ శుక్రయా బా చలి గయి ఇ బ గికు బ బ నదీ కనారే ఖే రే శనిదా ఆ గీ ఓ బ అకే చలే గే జీకి నీదీ తేఖాతో బచే వే బు డర గయిబరా గయి కి శరవీ కంగల్కి కాం సంగల్ అనే బ ఢూఢనే బందరకు పూచాకి తుమ్మే మేరే బ బందనే సోచ పడగ్ సేనీ ము జీ ఆ కబి ఆ ప్రణామనాసరి ఓ చలి మార్ పూ రూ సీకు బ వ్యవహార ఉంది కాఫీ శర్మీ మహసూస్ వహా చలి గయి రాస్త హాథీ మిలా ఉన్న హాథీ బారే హాథీ कि मैं तो एक पागल हाथी हूँ ना आप तो मुझे हमेशा यही कहती थी तो मुझे कैसे पता सेड़नी यह सुनकर कुछ भी बोले बिना वहाँ से चली गई ऐसा कर सब सेड़नी को कुछ ना कुछ बोलने लगे जो सेड़नी ने हमेशा अहंकार में आकर कहती थी यहाँ तक कि एक चूहे ने भी मदद करने से मना कर दिया उसने कहा कि मैं तो एक नासमझ और बहुत छोटा जी हूँ ना तुम मुझे यही कह तुम मुझे यही कहती थी तो मुझे कैसे मालूम यह सब देखकर कर शेरनी को अपनी भूल समझ में आई और उसने अपने अहंकार के लिए सबसे माफ़ी मांगी और फिर वह रोने लगी सब जानवर ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनके बच्चों को ढूँढने लगे हाथी ने उनके बच्चों को एक पहाड़ पर खेलते हुए ढूँढ लिया शेरनी बच्चों को देख बहुत खुश हुई और वह सबके साथ अच्छे से जंगल में रहने लगी नैतिक सीख हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए हमें हमेशा सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए హ పతా జిస్కారే ఆకరణ కతే కల్ ీస్ కనీ తరుత పడ